स्री स्री राम श्री श्रीरामकृष्णकथा प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम भक्तसि प्रथम परेद दक्षिण राखाल्मास्टर्मोदयहमाचादक्त द्वज द्विज पिता प्रभु श्रीरामकृष्ण मातृण तथा पितृण श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशर मंदर तस्वपरचि प्रकोष्ठे राखाल मटर्मोदयाद भक्त सह उप अस्त वेलाचतवादन मित्री प्रभो गल रोग से सूचना जता दिन केवल भक्ता मंगलचिंता कौती कथम ते संसारबद्धा न्यु कथम त्ञान भक्तिलाभो इस्वर लाभो ईश्वरलाभो दस द्वादशन जुलाई मासस्य मसल अठावश दिवस मंगलवासर त्र भ्रीयुक्त नंदलो गृह देवता चिरा दृष्टुम आगम्य बलरादीना अनेषा भक्ता गृहसु शुभागमनवायुक्त राखारो वृंदवनते आगम्य कृहे आसी इदान स लाटू हरीश तथा रामलाल श्री प्रभुसमीपे ठतिम मसेभ्य श्री प्रभो सेवा देशता शुभागमनवती वाद्यशाला अस्त शोकातुरा ब्राह्मणी आगम्य कतिपय दिना तस्या समीपे श्री समी समीपे द्विज द्विजस्य पिता तथा भ्रातर मटर्मोदय इत्यादय उपविष्टा सी अद अगस्तमास नवम दिवस पंचाश्तुतरादश्रीष्टवर्षे दिनुतर वाब सेवणमासवश रविवासर कृष्णाचतुर्दशी द्विजय वर्षा स्यु तस्मा परलोक प्राप्ते परम पिता द्वितीय दार पिग्रहतवा द्विज मस्टर्मोदय सह प्रभुसमीपम्म आगछति किंतु तिता तत अत्यम असंतुष्ट द्विजय पिता अनेक दिना श्री प्रभु साक्षात्कर् आगम्यति वदं आसी तत अद आगत कलिकता वाणिज्यकार कसन कर्मचारी प्रबंधक हिंदू महाद्याल डी एल रिचाडस पाठम गृह तथा मुख्य न्यायालय न्याय न्यायपरीक्षा उत्तीर्ण श्री श्रीरामकृष्ण द्वज पितर अत्र अगछ तत कि न अच्छा चिंतनीय अहम वादी चैतन्य लाभा संसारम प्रवस्थिठ अनेकपरिश्र पर यदि कोप सुवर्ण प्राप्त स मृदभ्यरे स्थित शक्नो मंजूषाभ्य स्थपय शक्नो जल मध्ये अभी स्थापित सुवर्ण से कोप न भेद अहम वाला अनासक्तया संसारीक हस्ते तैलाभ्यंजन करनस भजन कुर तेन हस्त योजक न सैक्व मन संसारे निधीये चेत मनोमलिमती जानलाभान संसारे स्थात केल पाथसी दुग्ध निधीये से चेद्ध विकृत नवनीत उध्य जलोपरी स्थाप्य चेत न कि अंजाते द्विज पिता आम महोदय श्रीरामकृष्ण सहाँ यदि भर्स तदुद्देश्यवगत अस्म भाई ब्रह्मचारी सर्पम अवदत्व तु अति वालीश्वाम अहम दर्शना वारी आसम तां न काराद नारित यदि फोस्कार अकष्य तव शत्र आहंत स अभविष्य भात्रन भर्सयोस्कजय पिता हसती उत्तम पुत्र जन्म पुत्रजन्मपि पुण्यचिह यदि पुष्कणी पूतजला जाये तत्क स्वामीन पुण्यलक्षण पुत्र आत्म उच्य तव पुत्र नास्तो भेद ऐक पुत्रो जाता है एक विषयी कार्यालय कर्मकुषे संसारे भोगक अपरैकूपेण तम एव भक्त जाता तव संतानेणतवासम भाई घोरवी तत्व न सर्व एक निपुण शूयते भवान एतत भाव अनुमन्यते द्विजस्य पिता ईषद हसती अगमना भाव कद्ति ज्ञात सक्ष्य पिता कीदश महु पितर मोहिता यो धर्माचरण करमलाभ सै पूर्वक वृंदावने श्रीरामकृष्णस मत चिंतन मनवा बहूं ऋणी सो पितृण देवण्य ऋण चिहाय पुनः मतृण अस्प किंच भार विषे अ ऋण अस्त प्रतिनम करीय सतीमा ऊर्धम अभी तस्जीविका निर्वाहा किंचितिद संस्थान ग अहम माता कृते वृंदावने स्थम न समर्थ अभव यदैव अस्मा अस्मरम माता दक्षिण काली मंदर अस्त तत्न वृंदावने मन स्थैर्य न ल्धवां एतान संसार कृत्यम संसारकृत पुनः भगवती अपि मनो मनोनिधे संसार नच्मीत पिता अहम वच् अद्ययन तो अपेक्षित भावत्के स्थित आगमना वाराया परम बराकै सह परसन कालापचय न, न, काला न कार्य श्रीरामकृष्ण एकजस्या नून संस्कार आसत एक भ्रातृदय से कथम न जात अ कथं जा श्यति यति पिता आम तत् सत्यं श्री प्रभो भूतले द्विजपिता समीप्त आगम्य कटोपरी उपविष्ट अस्त आलपन एक, एक गात्रे हस्त निधत्ते संध्या समागत प्राया श्री प्रभु मास्टर मस्टर्मोदयादी देवता दर्शन कार आनय अहम स्वस्थ अभव्य चेत सह गमनमक्यम बाल्केदेश मिष्ट दात अवद पतर अवदत्ते किंचित भोजन क्यों निष्ट प्राशन द्विजय पिता देवाल तथा देवताः देवता उद्याने किचि भ्रमति, प्रभु श्रीरामकृष्ण स्वकोष्ठे दक्षिणपूर्वालिंदे भूपेन्द्र द्विज मटर्महाशयाद सानंदम आलपति क्रीडाचल भूपेन्द्र सेटर्मोदय पृष्ठ चपेटाघातम अकरोज सहास्यम अवदत् तव पितर कथम अवदम समुत्तीर्णे सायाठे द्विजय पिता पुनः श्री प्रभो प्रकोष्ठ आगता कियत् प्रस्थाननमतिक्यतिजये पिताबोध अजात श्री प्रभु स्वयं हस्तेन बीजति पिता प्रस्थान स्वीकृतवा श्रीप्रभुः स्वयम् उत्थाय दण्डायमानः अभूत।